न कविप्रसिद्ध कि सर्वासिद्ध में यह बात बात प्रसिद्ध है, ऐसी बात नहीं है, है ऐसी नहीं किंतु सकल का सुशिप्ति का आनंद सुप्ते सुख जराशो सुखम स्वात्सम अत मने सुश्रुति काल्रा मैं सोया था और वही निश्चित रूपेण न किंचित उस समय कुछ भी और नहीं जानता था जागरूक अर्थात इति इस प्रकार से सुखते सुख अज्ञाने सुशक्तिकालीन सुख और अज्ञान इन दो चीजों को परामृशित उत जगने के बाद में आप उसको स्मरण करके कथन करते हो ये देवी स्मृति और अनुवाद सदा अप्रामाणिक होता है अनुभव ही प्रामाणिक होता है स्मृति और अनुवाद कोई नव्यार्थ नहीं बोल रहा है ना स्मृति क्या है पूर्व ज्ञात वस्तु का बोध है अज्ञात तो परमात्मा और स्मृति ज्ञातअन कर रहा है, है स्मृति हमेशा ज्ञात का तो बोध या स्मरण कराएगा और अनुवाद भी विहित वस्तु का ही पुनर् रूपादान हो रहा है अपूर्व कथन तो है नहीं इसीलिए हमेशा अनुवाद और स्मृति को अप्रामाणिक माना गया पूर्व पक्ष कहेगा इसीलिए फिर स्मृति भी अप्रामाणिक है यह प्राणी का विषय भी प्रामाणिक होने को जरूरी नहीं है कालीन अनुभव का विषय पर जो स्मृति होती है वह स्मृति अप्राणी में अप्राणिक होने पर स्मृति का विषय प्रमाणिक इसीलिए हो जाता है यह जागृतकालीन उसका अनुभव है प्रमाण है लीन स्मृति के विषय प्रामाणिक होने में शिशुदी काली प्रमारूपण अनुभूति ग्रहण नहीं हुआ इससे शंका उठेगा उसका समाधान भी करेंगे सुषिप्ता पुरुषा सोकर के जगाव जो पुरुष है एकतावत काल सुखम स्वास न कितने समय तक मैं सुख रोक्ष होया था और कुछ नहीं जानता था इत्यं निद्राकालीने काली सुख अज्ञान परामर्श थी स्मृति निद्राकालीन सुख और अज्ञान को परामर्श करता है इसलिए भी तो मालूम होता है सुशुक्ति में सुख विद्यमान है परामर्श से अप्रमाणित स्मृति है वह अप्रामाणित होता है तो कथम तत्पलाख सिद्धि उसके बल पर सुख की स्थिति कैसे हो सकती है इत्याशं अप्राम्यूलभूत अनुभव उसके मूल में क्या ले के? के में? है? लेकिन स्मृति का मूल में अनुभव है क्योंकि स्मृति कैसे हुई संस्कारों के वजह से संस्कार कहाँ से आए अनुभव के कारण से आज स्मृति का मूल में अनुभव विद्यमान आप ये बात बाद में सिद्ध करेंगे पहले एक सिद्ध कर ले हैं। स्मृति का मूल में अनुभव होता है और सुशुक्ति हुआ या नहीं हुआ किसने उस अनुभव को किया इस पर बहुत सुंदर यहाँ पर विचार चलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांत का यहाँ पर विचार आपको मिलेगा जो कुत्ता के कोम के लिए जवाब देने के लिए बहुत सुंदर बात है। यहां से आगे साठ से लेकर समझो लगभग सत्तर तक अत्यंत सुंदर विचार बहुत ध्यान देने लायक परामर्शस्य से अप्रमाण्वाद कथम तत्सिद्धि परामर्श अप्रामिक होने हैं उसके बल पर आप सुख की सिद्धि कैसे करोगे इत्याण्य स्मृति तो अप्रामिक होता है इसमें कोई संशय नहीं है फिर भी तन मूलभूत उसके बलात् मूलभूत क्या है अनुभव है उसके बल पर तत्सिद्धि उसकी सिद्धि हम सुख की सिद्धि कर दे रहे इतना प्राय से कहते क्या परामर्श क्या सीद अनुभवस्तु भाती सुखम अज्ञान अधी स्त परामर्श हमेशा परामर्श होता है अनुभूत विषय के बारे में ही होता अनुभूते मैंने अनुभव विषय अनुभव विषय अनुभव का जो विषय उसी विषय में स्मृति रहती स्मृति होती है जिस विषय का अनुभव नहीं किया उसका भी स्मृति होगी क्या कभी नहीं होगी अच्छा अनुभूत अनुभूत विषय परामर्श मैंने स्मृति रस्ती आशित अनुभव ले रहे अनुभव अनुभव हुआ था। अनुभव हुआ तय कैसे पता चला बहुत बड़ी बात क्योंकि वह अनुभव करने के लिए हमें साधनों की जरूरत नहीं साधनों की जरूरत नहीं है वो क्यों साधन की जरूरत नहीं है वो जो सुख है वो चैतन्य से सुख है आत्म तो स्वरूप सुख है ना स्वरूप सुख कौन से चैतन्य सुख है वो, है, वो प्रकाश है। अरे भी प्रकाश है। ये चैतन्य प्रश्न उठेगा महाराज यदि वो सुख स्वतः प्रकाशित हुआ था बुद्धि को कैसे पता चला वो फिर बाल में स्मृति कौन कर रहे हैं बुद्धि कर रही ना स्मृति बुद्धि को कैसे पता चला तो बुद्धि ने प्रकाशन नहीं किया बुद्धि ने अनुभव नहीं किया बुद्धि भी, भी बोल दिया आपने। मन चिरात्मकता स्वतः अनुभूति हो गई तब यह शंका उठेगा फिर वो अनुभूति जो स्वतः हो रखी थी स्व प्रकाश होता सर्वोता जो था वो मैटर बुद्धि के पास आया कहा से इस कंप्यूटर में वहाँ से कैसे आया हाउ इट गोट ट्रांसफर फ्रॉम स्वरूपम टू बुद्धिटॉपिक अधिकतर लोग जवाबों के में जाते को चिंतन बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए सुगम अज्ञान अधी स्वतः सुख भी सुख प्रकाशित हुआ और उसका उस तत्कालीन अज्ञान को सुख नहीं प्रकाशित हुआ विचित्रता देखिए चित्रूप होने से वह सुख प्रकाशित हुआ और सुख ने क्या किया उसमें विद्यमान आवरण आवरणभूत अज्ञान को भी प्रकाशित कर दिया किसने किया स्वरूता सुख नहीं ठीक है इधर आप दिमाग मेरे को फिर देखो आगे शंका उठाएंगे आप परामर्श मैंने स्मरण ज्ञान अनुभूत एवं विषय बहुत जब परामर्श मैंने स्मृति ज्ञान कहता है अनुभूत विषय में ही होता है अनुभूत विषय अनुभूत विषय कभी नहीं ये समाज तो इस कारण से तदा सुखता अनुभव आसीन गए काल में अनुभव जरूर हुई थी ऐसे में मानना ही पड़ेगा अनुभूति हुई थी वहां नाम ज्ञान करना विलीनता मन बुद्धि अहंकार सारे के सारे लय हो चुके तो कथम अनुभव सत्यशं आप पूछना क्या चाहते हैं कि सुखानुभव साधन नास्तुच्छे अज्ञान अनुभव साधन वाह तत्कालीन सुख के अनुभव का साधन नहीं है पूछना चाह रहे हो या उस उसकालीन अज्ञान के अनुभव का साधन नहीं है पूछना चाह रहे हो दोनों के जवाब है पहले का जवाब देते नाद्य सब प्रकाश चित्रपत ने सुख से कर्ण अनपेक्षक वा क्योंकि जो सुख है वो स्वप्रकाश है आप तो स्वरूप से बिना ही नहीं, नहीं। विशेष तो है नहीं वो स्वरूपा सुख है इसलिए उसके लिए कोई अन्य कारणों के अपेक्षा नहीं रहा करनापेक्षित और अज्ञान के अनुभव के साधन की जरूरत है अज्ञान तो स्वरूप है ना प्रकाश नहीं है उसको तो जानने से जानना पड़ेगा ना उसका वर्णन भी वहां नहीं था सुशक्ति में यदि ऐसे कहते हो ये भी शंकर कर नहीं सकते उसका साधन है हमारे पास उसमें कौन प्रकाशन करेगा वहां सब प्रकाश सुख बला देव सकाश सुख के बल से हम क्या द्वारा ही वहां तत्कालीन अज्ञान का भी प्रकाशन हो गया प्रश्न उठता है महाराज आपने जो पहले कहा था ब्रह्मान स्वयं उसका विरोध हो जाएगा ब्रह्मान स्वयमी ब्रमरूपत्व न ब्रह्मरूपता नहीं हो सकता क्योंकि आपने स्वयं कहा सुख ने उस अज्ञान को प्रकाशित कर दिया अज्ञान विवाह बैठा हुआ तो ब्रह्मकार अज्ञान सही थे न सुख रूपता सहा तो से तो फिर आपने से प्रकाश ंद है पहले कैसे ब्रह्मान जाता है प्रमाण तो हो गया, गया? तो से आ यह कथन सर्वानुभव सिद्ध है ये कथन तो अप्रामिक नहीं है अज्ञान विशिष्टानुभूति अप्रामाणिक नहीं है ब्रह्मांड पिता हो जाता है वो अप्रामिक हो जाएगा पहले आपने कथन किया इस का नहीं वो भी ही इत्याशवा प्राणिक विज्ञान आनंद मृधारण्यवाक्य सभा मह प्रमाण है विज्ञान ब्रह्म आनंद वर्णन करते ही वाक्य आया हुआ है इति विज्ञान वादसनेठंतः सकाशन सगम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान आनंद मित्र मैंने शुक्ल शाखा वाले पाठ करते हैं पठन थी अतः स्व व और सब प्रकाश सुख जो में वो क्या है वा? वो ब्रह्म ही है कोई अलग चीज नहीं वो है सर्वानुभव सिद्ध स्वप्रकाश जो सुख वही ब्रह्म है वही आनंद है इसीलिए कार्याम ने पहले जो कहा था वह ब्रह्मानंद हो जाता है मतलब वो सब प्रकार सुख का अनुभव करता है दोनों अलग अलग अर्थ वाले नहीं है दोनों पर सुख ही है कोई अलग नहीं है, आप बहुत जो आ रहा था। है ना फिर बुद्धि को मैट कहां से आया बुद्धि कैसे स्मरण कर रही है बुद्धि के अंदर संस्कार किसने डाला सशक्तिकालीन अनुभूति जन्य संस्कार अनुभूति हुई अनुभूति चलि जो संस्कार बुद्धि में गांधी आ गया अंत में कैसे खुश गया जब लय हो चुके तो अज्ञान में लय हुए थे अज्ञान में ही इट पड़े हुए थे ना बस बात आपने मान लिया अज्ञान में थे तो काम हमारा हो गया वेदांति की व्यवस्था मिल गई क्या आपने मान लिया ना नकिंचित अज्ञान आवरण था जो अज्ञान था सुख जिस अज्ञान को प्रकाशित कर रहा था उसी अज्ञान मन बुद्धि अंकर पड़ा हुआ है जब सुख शुक्र अज्ञान को प्रकाशन कर रहा था तो प्रकाशन करने साथ साथ उस अज्ञान में बैठे हुए बुद्धि में संस्कार भी डाल दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं कारण किस अभिन्न है न कारण किसी अभिन्न होकर विद्यमान होने से उसमें उसकी वासना मैंने संस्कार आ गया अनुभूति का संस्कार देखो जवाब कैसे देते ननो अनुभव स्मरणीय और एका करण तो नहीं है कि अनुभव और स्मृति एक व्यक्ति करेगा ना आपने अनुभव किया मैं स्मरण कर Gaies, नहीं हो सकता जिसने अनुभव किया वही स्मरण करेगा यदि बुद्धि ने अनुभव नहीं किया तो बुद्धि ने स्मरण कैसे किया ये पूर्व पक्ष का आशय है सामान्य नियम बना दिया नियम क्या है, है? जो अनुभव करता है वही स्मरण करता है यदि आत्मा ने अनुभव किया तो आत्मा स्मरण करना चाहिए बुद्धि नहीं करना चाहिए और बुद्धि स्मरण कर रही मैंने बुद्धि ही अनुभव किया मानना पड़ जाएगा और बुद्धि अनुभव कर नहीं रही है आत्मा अनुभव कर रहा है स्मरण बुद्धि कर रही तो बिन्मरण हो गया ना नियम के विरुद्ध चल रहे हो आप अनुभव स्मरण नियम आप सुखम अहम अस्वाप किंचितिशम इतिश संप्त सुख ज्ञान और विज्ञान में शब्द वाच्य जीवे ने स्मरण मान लगता पूर्व पक्षी कहता है इसलिए जीव के जो स्मृति और ही मानना पड़े जीवात्मा अलग था वहां पर फिर भी शिश्वृति में अभी जीवात्मा ब्रह्म दो अलग थे और जीवात्मा ने ब्रह्म को अनुभव किया था ऐसे मानो पूर्व पक्षी कहता है ऐसे मानेंगे तभी तो जीवा तो स्मरण करेगा बाद में जो अनुभव करेगा वही तो स्मरण करेगा तो जीवात्मा ने का आनंद को भ्रम से भिन्न रह करके भिन्न रहेगा तभी तो उसको स्मरण करेगा अनुभव करेगा पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी का कहना है कि आप जो है जीवात्मा श्रुद्धि में चले गए ये बात जो भी अपने बात का सब स्वीकार कर रहा है करके करते लेकिन वो ब्रह्म एक भूत नहीं हुआ भ्रम से अलग रहा अलग अलग जीव ने ब्रह्म को सुख को अनुभव किया फिर देख लिया उस अनुभुद अनुभुद का संस्कार उसके अज्ञान अनुभुद का अनुभुद का अनुभुद का संस्कार उसके उसके अंदर अंदर अज्ञान भी आ गया जीव में और वही जीव जगने के बाद इसलिए दोनों का स्मरण कर लेता है ऐसे मानना चाहिए ये पूर्व पक्ष है संसिप्त सुख और विज्ञान में श्रद्धवाच्य जीवे तथे तो सुखाद अनुभव तृत्व उस जीव को ही सुखादी का अनुभविता ऐसा मानना चाहिए तब ऐसा नहीं है तदादित विज्ञान से जो विज्ञान में शब्द वाच्य जीवात्मा क्या है विज्ञान बुद्धि बुद्धि क्या है अज्ञान का कार्य वो इस समय अज्ञान विन हो चुकी है तदुत्पादित विज्ञान से अज्ञान कार्य अज्ञाने विनवाद अज्ञान का कार्य होने से वह अज्ञान में विलीन हो चुकी है आशंका न करें तत्र करेंय तय तो ही विलयावस्था निद्रा ज्ञान यदान तीनौ जो अज्ञान है उसी में तौ तो विज्ञानमय मनोमय जो अज्ञान है में, में कोश। जो अज्ञान है वह अज्ञान में ही यह मनोमय कोश और अज्ञान में कोश दोनों लीन हो रखे हैं तयोरी अवस्था निद्रा इन दोनों की विलय अवस्था का नाम ही निद्रा है अज्ञान जो सही हो उसी का दूसरा नाम अज्ञान न किंचित स्मरण अन्य अनुपत्या किंचित स्मृति का निथान प्रमाण के आधार पर गम्य मनम जो अज्ञान इस अनुभूति के आधार पर जो आपने स्वीकार किया है कौन अज्ञान, अज्ञान दोनों लायक पड़े हुए हैं तो मन और बुद्धि तथा तस्वीन अज्ञाने त्रौ प्रमात्र प्रमाण प्रसिद्ध प्रमात्र रूपेण प्रसिद्ध बुद्धि मन विज्ञान में कोश प्रमाण रूप प्रसिद्ध मनोमय कोश मन ये दोनों के दोनों विज्ञान मनोमय विज्ञान विज्ञान परत्यज अपना जो प्रचिन्नाकार उनको त्याग करके कारण रूपेण अवस्थित कारण रूपेण अवस्थित हो चुके हैं अतः तदुपाधिक तो न अनुभवित बाबा तदुपाधि तो अनुभविता ही नहीं रह गया है जो उपाधि लय हो गया है तो उपाधि विशिष्ट कहाँ से रह जाएगा अतव अनुभविता उस समय नहीं रह गया तत्र युक्ति रहे रहे हैं क्यों ऐसे कह रहे हैं किस कह कह विज्ञान, है। विज्ञान विरति श्रुति ही इत्य विज्ञान का विरति विश्राम कर लेना ये विज्ञान में कोष का लय हो जाना ज्ञान में स्वारीभता ज्ञान लीन हो जाने का नाम ही निद्रा ऐसा कहा कहा है तभी निद्रा में विलीन हो इति वक्तव्य फिर आपको कहना चाहिए निद्रा में विलीन हो गया कहना चाहिए अज्ञान में लय हो गया कैसे कह कार्य कह आप कहते निद्रा और अज्ञान तो पर्यायवाची अज्ञान सैव निद्रा विदित अज्ञान उसी निद्रा को विद्वान क्या कहते हैं अज्ञान सबसे व्यवहार करते हैं निद्रा को ही अज्ञान सबसे व्यवहार करते विली नवशुद्ध सुखाद अनुभव काले असत्विज्ञान मय से प्रबोधे तत्मृत्म कथम अगेन सुंदर प्रश्न है ये यदि लीन होगी थी बुद्धि तो बुद्धि ने अनुभव किया नहीं ना जिसने अनुभव किया वो स्मरण करता आपका नियम था जब बुद्धि ने अनुभव नहीं किया तो जगने के बाद बुद्धि ने स्मरण कैसे खास कर, कर जैसे हम इस मशीन में रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं अनुभव की आत्मा ने ट्रांसफर हो गया बुद्धि में कैसे हो गया वो केवल तो लगाने नहीं बीच में यूएसबी केबल तो, तो सुंदर प्रश्न उठा रहा है शुप्त सुखाद अनुभव काले सुखा अनुभव काल में असतो विज्ञान में जो विज्ञान में नहीं था तो जगने पर प्रबोधे सदी कतम तस्म तुत्म उस अनुभूति स्मरण ने कैसे कर दिया इत्याशं विलयावस्थाया स्वरूप तो नाश अभाव विलय का मतलब बुद्धि का नाश मत समझो हाँ बुद्धि का कोई आपने मर्डर करके थोड़ी सो गए बुद्धि का हा विलय भी इसलिए अनेक प्रकार विधान परिभाषा है ना विलय इसलिए एक तो स्वरूप नाश है नहीं, नहीं? एक तो स्वरूप नाश है और सिर्फ कारताक मात्र का नाश कर दिया इसे धागुन को अलग कर दिया तो दो कपड़ा बन जाएगा और धाम को चला ही दिया दोपहर कपड़ा बनाओ रख से बनेगा क्या बनेगा दोनों में अंतर है ना और आजकल तो आप देखेंगे इस मौसम से पहले से शुरू हो गया होगा अक्टूबर महीने से ही औरतें क्या करती हैं सारे पुराने स्वेटरों को खोल देती हैं दोबारा बिना ही शुरू कर देती हैं नहीं दोनों में जैसे लग जाता है और स्वेटर वाला कर दिया नाश तो हो गया वो उसको तो नाशिकेंगे लेकिन वह अभी स्वरूप नाश हुआ है कार्य जो या, यादृक था तदरूप मात्र न ना करना नाश होगा कार्य स्वरूपता का नाश इसलिए बुद्धि का भी यहां स्वरूपनाश नहीं हो तो मोक्ष नहीं होगा स्वरूपनाश सोने में स्वरूप नाश नहीं होता बुद्धि का जिस सोते वक्त बुद्धि का स्वरूपनाश हो जाता मुक्त हो गया आदमी ऐसा होता नहीं ना स्वरूपनाश नहीं है अपने कार्य रूपता से विश्राम प्राप्त कर लिया बस कार्य रूपता उसकी जो मन लाता था मेटीरियल उसको ग्रहण करके प्रकाशन कर देना वो काम नहीं कर रही है बस इसे कहते हैं विलय है वो विलयावस्थाया विलयावस्था जब कह रहे हैं वहां पर भी तो स्वरूप नाश भाववार स्वरूप का नाश नहीं हुआ है इसे विलय अवस्था उपाधि मध्य आनंदमय रूपे अनुभवित इसीलिए विलयावस्था उपाधि वाला आनंद रूपेण अभिवृद्धिमद माने व्यवस्था को प्राप्त हुई है बुद्धि कहा अपने कारण रूपा अज्ञान में और अज्ञान का प्रकाशन सुख कर रहा है और सुख अज्ञान का संबंध है अतएव बुद्धि भी इन सारी चीजों को ग्रहण कर रही है कैसे ग्रहण कर रही है अज्ञान के साथ एक होकर ग्रहण कर रही है जैसे धरा बच्चा माँ के साड़ी की छिप करके जो है उधर अगला आदमी को देखते रहते समझ में उसको आ रहा है क्या है वो यानी डर रहा है वो पुलिस है पकड़ में ले जाएगा या पता नहीं कोई बजा रहा है कोई तांत्रिक आ गया है भूख मांग रहा है बच्चे तो डरा रहता है छिप करके वो लेकिन देख कर समझ लेता है धीरे धीरे वो भी सामने करने लग जाता है अज्ञान रूपी अविद्या रूपी माँ के आंचल में छिप करके बुद्धि और सुख और अज्ञान दोनों को देख लेता है आते बुद्धि को संस्कार प्राप्त बुद्धि को सारा संस्कार प्राप्त विलय हो गया होता तो उसको कहां से मिल सकते? तो के साथ कर रहा रहा है मन बुद्धि पाते तो बोल नहीं पाता है उस अभिभूत है वो अज्ञान के द्वारा है कि नहीं वो भी जवाब देंगे फिर उस समय क्यों नहीं बोली बुद्धि सो भी उठेगा विलय अवस्था में तस्वरूप नाश न ना होने के से रूपी उपाधि वाला विलय आनंद रूपेण रूपेण आनंद रूपे बुद्धि अनुभव कर रही थी विज्ञान शब्दवाच्य घनी भाव अनुभवित स्मृत एकस्य घटते और जब विज्ञान में कौश हो जाता है वह अपने स्थल रूपता में आ जाएगी अब कारण रूप विद्यमान न बुद्धि कारण रूप विद्यमान है और वही तो तो विज्ञान हो जाता है तो सन विज्ञान में कोष हो जाता है तो रूप में विद्यमान हो जाए तो उसका नाम विज्ञान में कोष है और कारण रूप विद्यमान हो जाए वही बुद्धि आनंद में कोष हो गई है इसे आनंद में कोष में भी बुद्धि विद्यमान है सक्रिय नहीं है रिकॉर्डिंग कर लेती है प्ले कर पाती जैसे बहुत सारे यंत्र आप जब रिकॉर्डिंग करे तो प्ले नहीं करते और कई यंत्र ऐसे रिकॉर्डिंग करते हो सुन भी सकते हो दोनों ही साथ रिकॉर्डिंग भी हो रहा है प्ले भी हो रहा है और कई यंत्र होते रिकॉर्डिंग हो रहा है तो प्ले नहीं है प्ले होगा तो रिकॉर्डिंग नहीं है रिकॉर्डिंग होते हैं प्ले नहीं होगा सुनना अच्छा चाहो इोन नहीं सुनाई देगा कुछ भी और कुछ ऐसे यंत्र होता है रिकॉर्डिंग नहीं होता केवल प्ले करने के लिए ही होते हैं वैसी हालत में बुद्धि का वह रिकॉर्डिंग करती रहती है आनंद <laughs> में अज्ञान के साथ जुट करके तो सारा अनुभव को सुख को अज्ञान अनुभव सारा अनुभव को रिकॉर्डिंग कर ले रही उसे प्ले नहीं कर पाती है और फिर इधर आ जाएगी विज्ञान में बन जाएगी स्थूल रूपण कार्य रूपण खड़ी हो जाएगी जब तब तो प्ले करने लग जाती है अनेक विशेषता है जब कार्यूपण खड़ी रहेगी तो रिकॉर्ड भी करती प्ले भी करती दोनों करने क्षमता है जागृत करने वस्तु रिकॉर्ड भी कर लेती नहीं तो संस्कार नहीं होगा उसके अंदर है उसके क्षमता में थोड़ी घटौती हो गई रिकॉर्ड कंप्ले दोनों नहीं है ओनली रिकॉर्डिंग है और या रिकॉर्डिंग दोनों कंप्ले दो देखो उस क्या वह विज्ञान में युक्त होकर के आनंदमय कोशता को प्राप्त कर गया आनंदमय कोशता को प्राप्त करके अनुभवीता बना हुआ है केवल अनुभविता बना हुआ है उस समय में लेकिन बाद में विज्ञान शब्द वाच्य घनी जब विज्ञान शब्द वाच्य क्या हो जाएगा विज्ञान में कोश उस समय घनी भाव को प्राप्त कार्यता को अपने कार्य रूप में उपस्थित हो गया है तो गया उसमें अब बताओ स्मरता और अनुभवीता एक वाक्य नहीं हुआ इस प्रकार से एक हो गया स्मृतवच एक से घटते प्रायण आलीन धृतवत् दृष्टांत बड़ा सुंदर दे रहे हैं दृष्टान जागरता कैसी है ऐसी बुद्धि मैं, कैसी है जैसे गर्म किया वो घी के समान गर्म किया हो जाता है गल गया पिघल गया है यानी है अवस्था मैंने कारण अवस्था अवस्था और फिर गर्मी हटी तो धीरे धीरे कड़क हो गया उसी प्रकार से यहां जागृत अवस्था में बुद्धि का रूप हो गई कारण रूपा उन्हें विहीन अवस्था का दृष्टान दिया विलीन घृतवत् विलीन घृतवत घी विलीन हो जाए पिघल जाए जो अवस्था जैसा वैसा बुद्धि एकीभूत हो गई है विज्ञानमय घन विज्ञान में क्या है घनीभूत भाव है जब वही घी ठंडक प्राप्त पा करके कड़क हो गया ठोस हो गया है, वो अवस्था विज्ञान में जैसे घी की दो तो अवस्था देते हो एक पिघला अवस्था है और संघटित अवस्था है उसी प्रज्ञान में का एक विलय अवस्था है और एक कार्य अवस्था है और ऋण अवस्था का दूसरा नाम क्या है आनंद में शब्द करते थे उसी को आनंद में को से कहा गया यथा अग्नि संयोगादी विलीन घृतम पश्चात वायुवादिबंध वशा घनी अग्नि के संयोग से विलीन हो गया घी पिघल गया बाद में हवा हवाज लगने से फिर घनीभूत हो जाता है पश्चात वायुवादि का संबंध के वजह से घनीभूत हो जाता है एवं जागृता दिशु भोग प्रदर्श कर्मण इसी पर जागृत में भोग प्रदान करता हुआ जो कर्म है कर्म था उसका क्षय के वजह से क्या हुआ निद्रारूपेण विलीनम निद्र रूपेण ये अंत कर्ण विन हो गया पुनर्भोग कर्मवशा वायु कौन है यहाँ पर भोगप्रद कर्म ही वायु रूपेण आ गया और उसके वजह से क्या हो गया प्रबोध विज्ञान आकरण घनी भवती काल में जागृत काल में मानव बुद्धि घनीभूत हुए के समान घनीभूत होकर गए कार्य रूपेण बुद्धि काम लग जाती है अतः तदुत्पादिक आत्मा भी विज्ञानमय घन स इसलिए तदुत्पादित का आत्मा को हम क्या कहते हैं विज्ञानमय विज्ञान घन विज्ञान प्रयोग हो जाता है सवे पूर्व विलेवस्था उत्पादित सं आनंदमय उसी विज्ञानमय को जब उसका काल अवस्था क्या है विलवस्था उस विलेवस्था वाले उपाधि को लेकर के उस आनंदमय उसे ही कह दिया गया है विलीनावस्था आनंदमय मे अर्थम स्पष्टीकर वस्था ही आनंदमय है ये थोड़ा पछता बात है इसलिए उसको स्पष्ट करना चाहते हैं क्या आनंदमय कोष में भी बुद्धि रहती है का ना कार्य रूपेण अवस्थित है मैंने घी पिघला अवस्था में भी घी है ठोस अवस्था में घी है दो अवस्था एक ही चीज की है एक पिघला हुआ कारण भिन्न भिन्न है घरीभूत होने में वायु कारण हुआ पिघलने में अग्नि कारण हुआ यहाँ पर क्या है प्रबोध कर्म क्षय हुआ अग्नि के वजह से वो विलय को प्राप्त हुआ फिर अन्य द्वितीय जागृति दोबारा जागृति माने की योग्य कर्म के वजह से वो ही वायु है यह सब कर्म ही सब कुछ है अग्नि भी कर्म है वायु भी कर्म ही है नारा लागू कर्म एक जागृत कारण कर्म, कर्म का क्षय रूपाग्नि की वजह से या बुद्धि विलय हो गया पिघल गया और अगले दिन के जागर जागरण कर्म भोग के योग्य कर्म जब जग जाते हैं उस वजह से के संबंध से वो हो गया, हो गया। है कर्म की महिमा इसलिए कहते हैं कि सुप्ति पूर्वक क्षण बुद्धि वृत्तिरिया सुख बिंबिता सही लीला नंदमय सुख बिंबिता भी पहले हम समझाते हुए बता चुके हैं सभी जो साधन बिस्तर वगैरह किस लिए है इसको उसकी ओर अभिमुख करने के लिए तो सिर्फ पहला जो सुख मिला वो प्रतिबिंबात्मक सुख था निद्रा पूर्वकालीन साधनों से जन जो सुख है वो विशेष सुख कैसा है प्रतिबिंबात्मक था और वो प्रतिबंध सुख के कारण ने क्या किया अबिंबात्मकता की ओर चले गए बिंब में विलय हो गया उसी को उसी आधार पर शुक्ति पूर्व क्षण का पूर्व क्षण में जो साधनजन बुद्धिवृत्ति थी जिसमें जो सुख का प्रतिम्ब पड़ा था यह सुख प्रतिबिता शैव तदबिंब सहिता वही अब क्या हो गई वृत्ति बिंब सहित हो गई बिंब की शादी की भूत हो गई इसी को लीना शैव तदबिंब लीना लीन हो गई है अत आनंदमयः तथा मैंने इसी कारण से तो क्या नाम रख आनंदमय कह दिया पहले कि आनंद वाली थी और अब आनंद प्रचुर वाली हो गई मयट भी प्रचुर अर्थ में ही है मयट यहां प्रचुर अर्थ में क्योंकि पहले किंचित आनंद को लेकर प्रतिबिंब क्या था किंचित आनंद था और उस आनंद प्रचुरता को से संपन्न हो गई कौन वृत्ति उसी को आनंदमयी सबसे कह दिया अर्थात समझ में आ रही है हम बुद्धि की वृत्तियां ही सुषिप्ती है सुषिप्ति भी बुद्धि की वृत्तियां ही है वृत्ति कैसी वृत्ति है आनंदमयी वृत्ति है वो हाँ माँ आनंदमयी माँ हो गई है वो आनंदमयी वृत्ति है उस समय बुद्धि बुद्धि की वृत्तिया जागृता भी की थी बुद्धि वृत्ति वही अब बिंबवती हो गई है और आनंदमयी हो गई है तो लीन हुई है यह सब होता है अर्थात बुद्धि तब भी है बुद्धि नहीं है मत लेकिन इतनी है विलक्षणता बुद्धि ऐसी अपरचिन सुख के साथ तादात्म्य हो चुकी बुद्धि वृत्तियां ऐसे विलक्षण सुख के साथ तालात्म्य हो चुकी है जिसके वजह से उसको बाह्य शरीर आदि का बोझ से रहित हो गई आते उस सुख का अनुभव कौन कर रहे हैं उसमें बुद्धि ही कर रही है अरे बुद्धि निश्चेष कह दिया जाता है विलीन ही कह जाता है क्यों क्योंकि उस बुद्धि की सारी वृत्तियां आनंदमयी हो गई इसे कहते बुद्धि नहीं है अंतरण नहीं है क्योंकि विशिष्ट व्यवहार जागृत और सप्न काल में की कर रही थी। करने हो गया। ऐसे आनंद में लय हो गए वह सारा सामर्थ्य खत्म हो गया जिस प्रकार से आदमी खोबदारो पी लेता है तो खड़ा होने का भी सामर्थ्य नहीं रहता कहा रहता है कुछ करने का सामर्थ्य रहता है क्या जैसे विशिष्ट सामर्थ्य रहता है न पिए हुए अवस्था में वैसे पिए हुए अवस्था में विशिष्ट कार्य करने में समर्थ नहीं होता उसे बुद्धि अब आनंद को पी गई इतनी ज्यादा पी गई आनंद आनंदो को वो अब कुछ भी बाहर करने देखने को बोलने को करने को क्षमता नहीं रखती इसलिए कहते हैं लीना सत्या प्रवता है मानो आनंद के साथ हो लीन हो गई है इसलिए उसका नाम रख दिया जाता उस समय में उन वृत्तियों का नाम हो गया आनंदमय कहा सुप्त है पूर्वस्वी अव्यवहित क्षण या अंतर्मुखा बुद्धिवृत्ति सुप्ति के पूर्व क्षणों में जो अव्यवहित क्षण पूर्व क्षण विद्यमान या अंतर्मुखा थी मैंने जागृत शब्द को छोड़ करके किंचित अंतर्मुख हो रखी थी ऐसे वृत्ति में स्वर्भूत सुख प्रतिबिंब युक्त स्वर्भुक्ता जो सुख के किंचित प्रतिबिंब युक्त हो गई थी तथा उसके अंतरम तत्प्रतिबिंब संहिता उस प्रतिबिंब के सहित शव वृत्ति वृत्ति नि्र रूपण भी लेना वही प्रतिबिंब विष्ठ जो वृत्ति थी वो क्या हो गई अब बिंब के साथ उ सा हो गई है निद्रा रूपण भी लेना आनंदमय तब उसका नाम आनंदमय शु प्रयोग हो गया